पातजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र तीस दूसरा सत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है उसको शरीर से काम में लाना शरीर का सत्य है वाणी से कहना वाणी का सत्य है और विचार मिलाना मन का सत्य है जो जिस समय जिसके लिए जैसा यथार्थ रूप से करना चाहिए वही सत्य है अर्थात कर्तव्य ही सत्य है अहिंसा तीनों काल में सत्य है इस कारण यथार्थ रूप से यथार्थ ज्ञान से अहिंसा के लिए जो कुछ किया जाए वह सत्य है यदि कोई पुरुष द्वेष से दिल दुखाने के लिए अंधे को तिरस्कार के साथ अंधा कहता है तो यह असत्य है क्योंकि यह हिंसा है और हिंसा सदा असत्य है श्री व्यास जी महाराज सत्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना अर्थात जैसा देखा हो जैसा अनुमान किया हो और जैसा सुना हो वैसा ही वाणी से कथन करना और मन में धारण करना दूसरे पुरुष में अपने बोध के अनुसार ज्ञान कराने में कहीं हुई वाणी यदि धोखा देने वाली भ्रांति कराने वाली अथवा ज्ञान कराने में असमर्थ न हो और सब प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त हुई हो और जिससे किसी प्राणी का नाश पीड़ा अथवा हानि न हो वह सत्य है यदि इस प्रकार भी कही हुई वाड़ी प्राणियों का नाश करने वाली हो तो वह सत्य नहीं है बल्कि इस पुण्याभास पुण्य के प्रतिरूप पाप से महान दुख को प्राप्त होगा इसलिए अच्छी प्रकार परीक्षा करके सब प्राणियों के हिदार्थ सत्य बोले मनु भगवान ने भी ऐसा ही कहा है सत्रम सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रुयान न प्रया ब्रुयात सत्यम अप्रियम सत्य बोले प्रिय बोले वह सत्य न बोले जो अप्रिय हो अर्थात सत्य को मीठा करके बोले कटु करके न बोले योगियों के लिए तो उच्चतम सत्य का स्वरूप आत्म अनात्म चेतन जड़ पवित्र अपवित्र नित्य अनित्य में विवेक ज्ञान अर्थात आत्मा को त्रिगुणात्मक अंतःकरण, इंद्रियों शरीर विषयों तथा भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न निर्विकार निर्लप निष्क्रिय असंग अपरिणामी कूटस्थ नित्य ज्ञान स्वरूप विवेक पूर्वक देखना है प्रकृत्यवचर्मा क्रिय यह पश्यति तथात्मा अकर्ता स पश्यति जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है अर्थात तत्वज्ञानी है तीसरा अस्तेय अन्यायपूर्वक किसी के धन द्रव्य अथवा अधिकार आदि का हरण करना स्थे है राजा का प्रजा के नागरिक अधिकार दबाना ऊंचे वर्ण वालों या धनपतियों का नीचे वर्ण वालों और निर्धनों के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों का छीनना स्ते है अधिकारी गणों का रिश्वत लेना दुकानदारों का निश्चित या उचित मूल्य से ज़्यादा दाम लेना अथवा तौल में कम देना तथा चीज़ों में मिलावट करना इस इत्यादि स्तर है पर इस प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने का मूल कारण लोभ और राग है इस हेतु योगी का किसी वस्तु में राग होना ही स्तर समझना चाहिए इसका त्यागना अस्थिर है की अधिक व्याख्या के लिए सूत्र 31 का विशेष विचार देखें चौथा ब्रह्मचर्य मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार से भी वीरिय का नाश न ना करते हुए जितेन्द्रिय रहना अर्थात अन्य सब इंद्रियों के निरोध निरोधपूर्वक उपस्थेन्द्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य है पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले पदार्थों के भक्षण तथा कामोद्दीपक दृश्यों के देखने और इस प्रकार की वार्ताओं के सुनने तथा ऐसे विचारों को मन में लाने से भी बेहतर रहे। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम मुपाघ्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्य देवेभ्य स्वराभवत् अथर्ववेद। अर्थात ब्रह्मचर्य रूप तपसे देवताओं ने काल को भी जीत लिया है इंद्र निश्चय से ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ बना है